थक गई थक तो मैं भी गई हूं और मुझे भूख भी लग रही है चलो अब घर चलते हैं ठीक है चलो चलो हां गिलहरी कितने ऊपर चढ़ गई थी पकड़ने भी, भी नहीं आ भूख इतनी लग रही है ना आ गई चुनिया मुनिया खेल कर दादी दादी हमें भूख लग, लग रही है भूख लग रही है हम्म कुछ खाने को दो ना अच्छा भूख लगी है मैंने तुम्हारे लिए फल रखे हैं फल हम्म पर पहले हाथ धोकर आओ मैं भी फल धोकर लाती हूं ठीक है, है। मैं मुझे पैर धोने हैं मैंने धो लिए आओ आओ दादी दादी देखिए हमने हाथ धो लिए शाबाश अब ये बताओ मैं तुम्हारे लिए कौन सा फल लाई हूं आम कच्चा लाए पता नहीं <laughs> नहीं पता <laughs> अच्छा चलो मैं बताती हूं तुम लोग उसे खूब खाते हो खूब खाते हैं हम जब वो कच्चा होता है तो हरा होता है हला होता है तो हला होता है हम्म और पक जाता है तो पीला पीला पीला हम्म उसके अंदर गूदे में बहुत सारे छोटे-छोटे दाने भी होते हैं छोटे दाने हम्म वो खाने में मीठा भी होता है मीठा होता है हम्म अब बताओ चुनिया मुनिया वो कौन सा, आ, कौन सा फल है वो फल मैंने तुम्हें कल भी खाने को दिए थे अमृत आम कल तो हमने अमृत खाए थे बिल्कुल ठीक अच्छा ये लो एक अमृत चुनिया के लिए और ये एक अमृत मुनिया के लिए हम्म आहा ये तो बहुत मीठा है हम्म मेरा भी बड़ा भी और मीठा भी हम आज तो अमृत खाकर मजा आ गया <laughs> दादी दादी हुँ? और अमृत दीजिए ना और अ भाई और अमरूद तो मेरे पास नहीं है mm. मैं तुम दोनों के लिए दो ही अमरूद लाई थी आप अमरूद कहां से लाए थी दादी यह अमरूद यह तो मैं अपने बाग से लेकर आई थी चलिए दादी हम भी अपने बाग से अमरूद लाते हैं <laughs> हां और वहां से बहुत सारे अमरूद लाएंगे अच्छा अच्छा चलो चलते हैं चलिए दादी चलिए अरे फिर तो ठेला तो ले लूं हां हां ले लीजिए चलो अब चलते हैं हां दादी दादी हु? वो देखिए कितने amrut par wo to hare hain ha ye hare hare amrut kacche hain abhi dadi wo dekhiye peela amrut ha lagta hai pura pak gaya hm par wo to aadha khaya hua hai ha jante ho ye amrut tote ne khaye honge to kya tota अपनी लाल लाल चोंच से अमरूद कुतर-कुतर कर खाता है दादी दादी वो रहे पीले अमरूद <laughs> दादी हां मैंने तोड़कर अपने घर ले चले हां हां आओ चलो अमरूद तोड़ते हैं चलिए दा 국민 ha, Ads it e he diz bugs 20 used 그러 What this? Yes la meffi, la meffi, Και pila reagent. Er aceriós, numa Seu con? Haa. O? O? O? O? E? O <laughs> O? Et हम सब मिलकर खाएंगे हां दादी <laughs> मैं अपनी सहेली रूपा को दूंगी हां हां हा। हा, मैं भी दूंगी <laughs> क्यों नहीं क्यों नहीं अच्छा तो अब चलें घर हां हां हा, दादी, दादी चलिए <laughs> नदी किनारे बाग बड़ा था और उसमें अमरूद लगा था नदी किनारे बाग बड़ा का और उसमें अमरूद लगा था मीठे-मीठे और रसीले खाने में क्या खूब मजा था चुन्नू मुन्नू बाग में जाते और अमरूद घर ले आते चुन्नू मुन्नू बाग में जाते और अमरूद घर ले आते खूब मजे से उनको खाते सबको ही अमरूद है भाते अमरूद अभी आप सुन रहे थे यह कार्यक्रम अब सुनते हैं कुछ गीत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 उत्तर चल और दक्षिण चल पूरब चल और पश्चिम चल उत्तर चल और दक्षिण चल पूरब चल और पश्चिम चल उत्तर चल और दक्षिण चल। चल, चल, चल।, चल।, चल।, चल।, चल चल मेरे घोड़े चलम चल गिन-गिन चल। करके नहीं मैं चल चल मेरे घोड़े चलम चल गिन-गिन करके नहीं पम पम पम पम मोटर चलाओ भाई मोटर चलाओ मोटर चलाओ भाई मोटर चलाओ लाल बत्ती देखो तो मोटर को रुको लाल बत्ती देखो तो मोटर को रुको रुको रुको बत्ती देखो बट टम टम टम टम टम टम टम टम टम टम टम शिशु जगत अभी आप सुन रहे थे एक कार्यक्रम यह कार्यक्रम राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद द्वारा प्रस्तुत किया गया क्या xi xi